केले गुदे डरे सन नाचे कुदे झुमे सन केले गुदे डरे सन नाचे कुदे झुमे सन ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला मिलजुल कर हम काम करे तो हो जाए सब दंग सी आई ई टी प्रस्तुत करता है उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं सुप्रसिद्ध लेखिका हेलेन केलर के जीवन पर आधारित यह कार्यक्रम आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेढ़ना स्रोत है, जिनका नाम है है हेलन केलर। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमरीका में हुआ था, जब ये दो साल की हुई तो बहुत बिमार पड़ी और। डॉक्टर, मेरी बच् मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना मिसेस स्केलर मुझे बेहद अफसोस है पर हेलेन अब कभी देख बोल और सुन नहीं पाएगी हिम्मत रखिए मिसेस स्केलर हिम्मत रखिए हेलेन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई है लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी हेलेन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना जिनका नाम था मिस सेलीवन आओ हेलेन मेरे पास आओ हां इधर हुँ। मैं हूं सेलीवन हम आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी हम दोनों मिलकर खेलेंगे बहुत सारे काम एक साथ करेंगे हम धीरे-धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा अच्छा देखो मेरा हाथ पकड़ो हां ऐसे दोस्त होना तुम्हारी हम हम शाबाश इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा हेलन कि आओ आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूं ह� हेलन है गुड़िया जैसी तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया लाओ हाथ दो आ, गु गु एड़ी या गु -या. गु एड़ी या गुड़िया गु गुड़िया गुड़िया अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस 11 के मन में एक विचार आया अरे यह पानी का नल हां अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा अभी देखते हैं। अह ये रहा पानी का नल। हम्म। हेलेन? हेलेन। अपना हाथ मुझे दो। हां। शाबाश। अच्छा अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे हां। अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर हुँ? देखो मैं लिख रही हूँ पा नी नी पा नी पा नी हाँ हाँ शाबाश पा नी पा नी हु? हाँ हाँ नि हा पा, पा नी नी एक बार फिर कोशिश करो आ हा नी हूं यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना अब तो वो चीजों को छू-छूकर इशारे से उनके नाम पूछने लगी जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी मिसेस स्केलर जी हेलेन तो बहुत कुछ सीख गई है हम संगीत का आनंद भी लेने लगी है आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना जरूर मैं अभी बजाती हूं No. Oh, Helen, oh, Helen, shabash, Helen. Miss Sullivan, mei aapka kaysse shukriyada kero? No, no, Mrs. Keller. Meri barche, ab thòdhà sòn sàkti hai. Aar bòl bhi sàkti hai, Miss Sullivan. Yes, Mrs. Keller. Helen bòl sàkti hai. सिर्फ इतना ही नहीं हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई यही नहीं वो तैराकी घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी वो अंधेपन बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रहीं अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला सन 1955 में वो भारत आईं दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया 1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी है और हमेशा रहेगी हेलेन केलर अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख मधु बी जोशी कलाकार मंजू मेनी प्रभुदयाल खट्टर सुचित्रा गुप्ता आशा ब्राउन और अनन्या ध्वन्यंकन दीपक पांडे, ध्वनी संपाधन वंदना अरी मर्दन, निर्माण सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी तथा सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुती अजीत होरो।